परमात्मे नम रृतीध्याय अर्जुनवाच जा चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनादन अकिमी घोरे मांजयसी केशव रक्षेद जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन मरी घोरे मा नि योजना केशव अन्वय एवं शुद्धारनार्दन हे जनार्दन चेक यदि आपको कर्म कर्म की अपेक्षा बुद्धि ज्ञान जायसी श्रेष्ठ मता मान्य है तब तो फिर केशव थे केशव माम मुझे घोरे भयंकर कर्म में किम क्यों नियोजी लगाते हैं व्यामी श्रेणे वाक्य न बुद्धि मोह में तदेक वेयम व्यामी वाक्य बुद्धि मोहयस वि श्रेय अहमुयाम अन्वय एव श मिले हुए से वाक्यन वचनों से मैं मेरी बुद्धि बुद्धि को मोहती मानव मोहित कर रहे हैं इसलिए तक उस एकम एक बात को निश्चित कर, निश्चित करके कहिए ये न जिससे अहम मैं श्रेय कल्याण को अपनी प्राप्त हो जाऊं श्री भगवान उच लोके निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगे नख्या कर्म लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया अगे सांख्याना कर्मयोग निष्पाप अस्मिन इस लोके लोक में द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा निष्ठा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 योगियों की निष्ठा कर्मयोगि कर्म योग से होती है ना कर्मणाम न कर्मणार न सं्यसना देव सिद्धि समी गेद न ना कर्मण अनारंभा कर्म्यम पुरुष अस्ते नमधिग्छी अन्वय क्यों शुद्धार्थ पुरुष मनुष्य न न तो कर्मणाम कर्मो का अनारंभा निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को अपनु प्राप्त होता है और ना, ना, एव, कर्मों की केवल त्याग मात्र से सिद्धि सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही समिगत क्षति प्राप्त होता है न ही कस्त क्षण से कर्म कृत कायते तेज कर्म प्रकृति अपि नी कचि कार्यते अति अवश कर्म सर्व प्रकृति जै गुण अन्वय क्यों शुद्धारे निेह कचि कोई भी मनुष्य जातु किसी भी काल में क्षण क्षण मात्र अपी ही अकर्मकृत बिना कर्म किए ना नहीं तिष्ट की रहता ही क्योंकि सर्व सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जयी प्रकृति जनित गुड़ई है गुरु द्वारा अवश्य परवश हुआ कर्म कर्म करने के लिए कार्य से बाध्य किया जाता है कर्मेंद्रियाड़ी संयम्य आते मन सा स्मरण इंद्रियास्थान विमूात्मा मिथ्याचार उच्चतेद कर्मेन्द्रियाड़ी संयम्य यह आश्चर्य मनता स्मरण इंद्रियात्मा मिथ्याचार उच्य अनुमय एवं श्रद्धार्थ यह जो विमूात्मा मूल बुद्धि मनुष्य कर्मेन्द्रियाणि समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक ऊपर से संयम रोक कर मनता मन से मन उन इंद्रियान इंद्रियों के विषयों का स्मरण चिंतन करता आस्ते रहता है सब वह मिथ्याचार मिथ्याचारी अर्थात दम्भी उच्च से कहा जाता है इंद्रियाड़ी मनता निम्यारजुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग विशिष्य पदच्छेद यह इंद्रिया मनसा निम्य आरभ से अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग विशिष्य अन्वय कि किन्तु अर्जुन अर्जुन यह जो पुरुष मनता मन से इंद्रियाड़ी इंद्रियों को नियम वश में करके असक्त अनासक्त हुआ कर्मेंद्रिया समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म कर्मयोगम कर्म योग का आरभ आचरण करता है स वही विशिष श्रेष्ठ है नियतम कुरु कर्म ओम कर्म ध्या कर्मण शरीर यात्रा चेना प्रतिधेद कर्म परेद नियतम कुरु कर्म ओम अकर्म शरीर यात्रा अभी चेना प्रसिद्ध अकर्म तू नियतम शास्त्री कर्म कर्तव्य कर्म करू कर ही क्योंकि अकर्मण कर्म न करने की अपेक्षा कर्म कर्म करना श्रेष्ठ है क्या तथा अकर्म रम न करने से तेरा शरीर यात्रा शरीर निर्वाह अपी भी नही प्रसिद्ध एक सिद्ध होगा अन्यत्र यद्याणकोय कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौनते यार कर्मण अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौनतेय मुक्त संग समाचार अन्वयन एवं श्रुदार्थ यज्ञार्था यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मण कर्मों से अतिरिक्त अन्यत्र दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही अयम यह लोक मनुष्य समुदाय कर्म बंधन कर्मों से बनता है इसलिए कौनसे हे अर्जुन तू मुक्त संग से रहित होकर तदर्थम उस यज्ञ के निमित्त ही भरी भाती कर्म कर्तव्य कर्म समाचार कर सहय्या प्रजा सृष्ट प्रजापति अनेन कामधो ध्वेश सहय्या प्रजा सृष्टवा उच प्रजापति अनेन अन प्रसिस्तम एस वस्तु इमदो अन्वय एव श प्रजापति प्रजापति ब्रह्मा ने पूरा कल्प के आदि में सहय सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि लोग अनेन इस यज्ञ के द्वारा प्रसविष्य प्रसविस्म को प्राप्त हो और ईशा यह यज्ञ वह तुम लोगों को इष्ट काम इच्छित भोग प्रदान करने वाला अस्तु हो देवान भाव भावतानेंतु भाव वह परस्परम भाव देवान् यत् अन्वय एवं श्रद्धा अन इस यज्ञ के द्वारा देवान् देवताओं को भावयत् उन्नत करो और फिर वे देवाह देवता वह तुम लोगों को भावयंतु उन्नत करें एवं इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्परम एक दूसरे को भावयंत उन्नत करते हुए यूयम तुम लोग परम परम श्रेय कल्याण को अवापस्त प्राप्त हो जाओगे भोगान्नि भोगाण देवा दासयते य भाविता शैर दत्ता ये भो यो भूमते सह पदछेद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 बिना मांगे ही इष्टान इच्छित भोगान भोग ही निश्चय ही दास रहेंगे इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दस्तान दिए हुए भोगों को यह जो पुरुष एभ्य इनको अप्रदाय बिना बीए स्वयं भुंगते भोगता है, है। स वह चोर यज्ञ एवं यज्ञशिष्टाश्न सनो मुच्य यज्ञ करज्ञशिष्टाश्चिन संत मुख्यंत सर्वत्र विषय है भुंजते आत्म कारणा के यज्ञ शिष्टाशीन यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाली संत श्रेष्ठ पुरुष सर्वत्र विषय है सर्व पापों से मुचय ऐसी मुक्त हो जाते हैं और ये जो पापा पापी लोग आत्मकारणात अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पचनती अन्न पकाते हैं वे तू तो अगम पाप को ही भूंजते खाते हैं अन्नादी भूतानी पजन्याद्न सम्भव यज्ञावती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव अन्ना भूतानी पजन्याद अन्न संभव यज्ञ पर्जन्यज्ञ कर्म सम्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रमाक्षर उद्भव तस्मागत ब्रह्म निज्ञे प्रतिष्ठित कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्म अक्षर समवम तस्मागतम ब्रह्म निज्ञे प्रतिष्ठित अन्वय की भूतानि सम्पूर्ण प्राणी अन्ना अन्न से भवंती उत्पन्न होते हैं अन्न संभव अन्न की उत्पत्ति पर्जन वृष्टि से होती है पर्जन्य वृष्टि यज्ञात यज्ञ से भवती होती है और यज्ञ यज्ञ यर्ज्य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 इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम, सर्वव्यापी ब्रह्म परम अक्षर परमात्मा नित्यम सदा ही प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है एवं प्रवर्ति चक्रम नानुवर्त अघायुरी रामो मोघम पाथ स जीवती परवर्ति चक्र नुवर्तयति अघायु इंद्र राो सन्वय पार्थ पार्थ यो पुरुष इह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 इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पपायु पुरुष मोघम व्यर्थ ही जीव थी जीता है यत्मतिरवत्म तीर्थ मानव आत्मनिव संतुष्ट तथ्य कार्य नीचे परेद यह आत्म आत्म तो आत्मरति सै आत्मतृप आत्मनिव तो परन्तु यह जो मानव मनुष्य आत्मरति आत्मा में ही रमण करने वाला च और आत्म तृपत आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मनि एव आत्मा में ही संतुष्ट संतुष्ट त्या हो तस्य, उसके लिए कार्यम कोई कर्तव्य न नहीं है, विद्य से है नहीं चन नु कचिद्यश्रय पदछेद न अच्छेन इ कशन न चा सर्वूतेषु कचिद अर्थव्यश्रय अन्वय एव श्रद्धार्थ तस् उस महापुरुष का के इस विश्व में न तो कृते कर्म करने से कश्चन कोई अर्थ प्रयोजन रहता है और न अत्यन कर्मों के न करने से एव ही कोई प्रयोजन रहता है क्या तथा सर्वभूतेश संपूर्ण प्राणियों में भी अस्य इसका कच्चित किंचन मात्र भी अर्थ व्यापार स्वार्थ का संबंध न नहीं रहता तस्माद कर्म समाचार असप्त आचरण कर्म परमाती पुरुष पदच्छेद तस्मा असक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचार असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष अनवय शब्दार्थ तस्मा तू सततम निरंतर असक्त आसक्ति से रहित होकर सदा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 कर्म ही संसिधि आस्थिता जनकादय लोक संग्रहवा संपस्थ्य कर्म अर्देद कर्मण एव संसिधि आस्थिता जनकादय लोक संग्रह अं कर्न किस जनका जनकाली ज्ञानी जन भी कर्मणा आसक्ति से रहित कर्म द्वारा एवं ही संसिधि परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए थी, थी इसलिए तथा लोक संग्रहम, लोक संग्रह को देखते हुए अपी भी तू तु, कर्तुम कर्म करने को कोव ही योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है यदाचरती श्रेष्ठ तरोजन स यणम कुरु से लोक तद अनुर्तते आचरती श्रेष्ठ तर जन सह प्रमाण कुरुते लोक तत्वर्तवयार्थ श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष यो जो जो आचरति आचरण करता है इतर अन्य जन पुरुष भी त वैसा वैसा ही आचरण करते हैं वह है जो कुछ समारम कमाण तमार पूर्ति कर देता है लोग समस्त मनुष्य समुदाय तक उसी के अनुवर्त अनुसार ब्रतने लग जाता है नामे में पार्थस्थित कर्तव्यम त्रीसु लोकेंचन नक्तव्यम वर्त एव चकर्मणी पदछेद न में पार्थ अस्थि कर्तव्यम त्रिशु लोकेश किचन नपतम अवातव्यम वर्ते चकर्मणी अनुयादार पार्थ अर्जुन में मुझे इन त्रीसु तीनों लोकेशु लोकों में न ना ना तो किंचन कुछ कर्तव्य कर्तव्य अस्थित है क्या और न ना ना कोई भी अवातव्य प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्मणि कर्म में एवं ही वर्ते बरतता हूँ यदि यह अहम न वर्ते यम जातु कर्मण्य तिथ मम वर्तमान वर्तन्ते पार्थ मनुष्या यदि न वर्ते जातु कर्मी अतंद्रिता मम वर्तमा अवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वय एवं शब्दार्थः ही क्योंकि पार्थ पार्थ यदि यदि जा कदाचित अहम मैं अतंत सावधान होकर कर्मी कर्मो में ना, ना, तो बड़ी हानि हो जाए क्योंकि मनुष्या मनुष्य सर्वश्रद्ध सब प्रकार ऐसी मम मेरे ही वर्तम मार्ग का अनुर्तं से नागपूरिया कर्म चेदह श्यापहजा पदछेदीयु इमें लोका नागपूरिया कर्म चेद हम, उपहन्याम कर प्रजा अन्वय एवं ये यदि अहम् मैं कर्म कर्म न न कुरिया करूँ तो इमे ये लोका सब मनुष्य उसी नष्ट भ्रष्ट हो जाएं च और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 विद्वान् स तथा लोक संग्रह सकता कुरत कुरियां तथा असक्तु लोक संग्रह अन्वय शुद्धार भारत भारत कर्मणि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 करे न बुद्धि जनियत अज्ञा कर्म संगीना जोशेत सर्वर्मा विद्वर पदछेद न बुद्धि भेद जनियत अज्ञा कर्म संगीना जोशेत सर्वकर्माण विद्वान्ुक सामचरण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 न जनित उपन्न न करे किन्तु स्वयं सर्वकर्माणी शास्त्रविहित, विहित समस्त कर्म समाचर भली भाती करता हुआ उनसे भी वैसे ही जोशी करवावे क्रियमाणा गोर कर्मी तर अहंकार विमो आत्मा करता हम मन्यते प्रकृति क्रियमाणी गुण कर्मी कर्माणि सर्वशः विमूात्मा कर्ता अहम मन्यते अन्वय एवं श्रद्धा कर्माणि संपूर्ण कर्म सर्वशः सब प्रकार से प्रकृति प्रकृति के गुण गुणों द्वारा मणानी किए जाते हैं तो भी अहंकार विमु जिसका अंत अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी अहम करता मैं करता हूँ इति ऐसा मन्यति मानता है तत्वी तुम महाबाहो गुढ़ कर्म विभागयो गुड़ा गुड़े मत्वा न गोड़ागोणे सुवर्तन मज्जते तत्वीत महाबाहो गुढ़र्म विभागोड़े सुवर्त मज्जते अन्वयन किहाबाहो महावाहु, गुण कर्म गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी गुणाह सम्पूर्ण गुड़ ही गुणों में वर्तन से बरत रहे हैं इति ऐसा मत्वा समझ कर उनमें न सज्जते आसक्त नहीं होता प्रकृते गुड़ सम्मे गृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन विचालेद प्रकृति गुण सम्मूढ़ गुण कर्मसु तान अद मंदान कृष्णविद नित अनवय एवं श्रद्धार्थ प्रकृति प्रकृति के गुढ़ सम्मूढ़ गुणों से अत्यंत मोहित हुई मनुष्य गुण कर्मसु गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, कृष्ण विद पूर्णतया ना समझने वाली मंदान मंद बुद्धि अज्ञानियों को कृष्ण पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी ना, ना करे मई सर्वाणीसा निराशिस्वीजर पदछेद मयि सर्वाणी कर्मा सन्यध्यात्म चेतसा युध्यस्व विगत युधस्व विगतज्वर अन्वय शब्दार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 हो कर युद्धस्व युद्ध करे मे मत निषंसी मानवा श्रद्धावंत नूय मुच्य कर्म भी परेद ये मे मत निषंसी मानवा श्रद्धावंत अनूयत मुच्यंते से कपी कर्म भी अन्वय क्यों शुद्धार्थ ये जो कोई मानवा मनुष्य अनुत दो सृष्टि से रहित और श्रद्धावंत श्रद्धायुक्त होकर मैं मेरे इदम इस मतम मत का नित्य सदा अनुसरण करते हैं वे अपि भी कर्म संपूर्ण कर्मों से मुच्यंते छूट जाते हैं ये तेत सूय तो नानुतिष्ठ में मत सर्व ज्ञान विमूढ़ स्थान नष्टान ये तोयंत न अनुतिषंस मे मत सर्वज्ञान विमूढ़ शब्दाथ परन्तु ये जो मनुष्य मुझ में अभ्य सुषारोपण करते हुए में मेरे इस मतम मत के न अनुतिष्ठान अनुसार नहीं चलते हैं तान उन अचेत मूर्खों को तो सर्व ज्ञान विमुन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और विद्धि भूतानि, करिष्यति, निग्रह कि भूतानि. निग्रह किम करिष्यति अनवय क्यों शब्दार्थ भूताने सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं या स्वभाव के परवश हुए कर्म करते है ज्ञानवान ज्ञानवान अपनी प्रकृते प्रकृति के सदृशम अनुसार चेष्ट ऐसी चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का निग्रह फट किम क्या करेगा इंद्रिय इंद्रिय राग व्यवस्थितो परिपंथिनो तय न वश्छेतन पदछेद इंद्रियगद्वेश तय न वशं आगछेत अपंथिन अन्वय एवं श्रद्धांद्रिके अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग राग और हुए स्थित हैं मनुष्य को तयो उन दोनों के वशम वश में न नहीं आगक्षित होना चाहिए क्योंकि तो वे दोनों ही अस्य इसके कल्याण मार्ग में परिपंथ विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयानु स्वधर्मो विगुड़ा पर धर्मांत स्व अनुष्ठिता स्वधर्मी निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मांत स्व अनुष्ठिता स्वधर्म ए निधन श्रेय पर धर्म भयावह अनवय एवं शुद्धार्थ स्व अनुष्ठिता अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए पर दूसरे के धर्म से विगुण गुण रहित भी स्वधर्म अपना धर्म श्रेयाम अति उत्तम है स्वर्मे अपनी धर्म में तो निधनम मरना भी श्रेय कल्याण कारक है और पर धर्म दूसरे का धर्म भयावह भय को देने वाला है अर्जुन उवाच के न प्रयुक्तो यम पापम चरित पुरुष अनछन्नि वर्षणेय बलादीव निजिता पदच्छेद अथ कल प्रयुक्ता अय पाप अनिछन वाषण बलाद निजिता अन्वय एव श वाष्णेय हे कृष्ण तो अथ फिर अय य मनुष्य स्वयं अनिच्छन न चाहता हुआ अपी भी बलात् नियोजित लगाए हुए की जीव माती केन किससे प्रयुक्त प्रेरित होकर पापम पाप का चरती आचरण करता है श्री भगवान व काम ईश क्रोध एष रजोगूढ़ सुद्भव महाशनो महापाप्मा विधि वर्णेद काम ईश क्रोध एष रजोगूढ़ समव महाशन महापाप्मा विधि इह वाथ रजोगुड़ समुद्भ रजोगुड़ से उत्पन्न हुआ एश यह कामः काम ही क्रोध क्रोध है ऐसा यह महाशन बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और महापापमा बड़ा पापी है इसको ही इह इस विषय में वैर वैरी विधि जान धूमेनावृयते वहन्य दर्शो मलिन चोल बेनावृत गर्भ तथा थे नेतम पदछेद धूमेन आवृयते वहन्नी यथा आदर्श मलिन यथा उल्बेन नवृत गर्भ तथा तेन तेना इदं यथा जिस प्रकार दुमे से वहनी अग्नि क्या और मलेन मैल से आदर्श दर्पण आवृत से जाता है तथा यथा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 दुष्क्रेण अन च पर आवृतम ज्ञानम एसेन ज्ञानीन वैरे काम कामरूपेण कौंतेय दुष्कुर अनलन चन्वय क्यों शुता च और कौन्तेय अर्जुन एतेन इस अनल अग्नि के समान कभी दुष्पुर ना होने वाले काम रूपेण काम रूप ज्ञानियों की नित्य वैरिणा नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है इंद्रियाड़ी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्चतेमोह ये ज्ञान आवृत्य देनम पदछेद इंद्रिया मन बुद्धिठान उच्य से एक विमोयतीवृत्य दिननमय शब्दार्थ इंद्रिया इंद्रिया मन मन और बुद्धि बुद्धि ये सब अस्के अधिष्ठान वास्थान उच्च ऐसी कहे जाते हैं है यह काम है। इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानम ज्ञान को आवृत्त आच्छादित करके दे जीवात्मा को विमोहयती मोहित करता है नियम्य तस्मान्द्रियाम्य भरतर्षभ पापम प्रजहिनम ज्ञान विज्ञान नाशनम पदछेद इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ पापम प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम अनुय एवं शुद्धार इसलिए भरत अर्जुन तुम तू तु, आदो पहले इंद्रियाड़ी इंद्रियों को नियम वश में करके इनम इस ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाली पापमान महान पापी काम को ही अवश्य ही प्रज ही बल पूर्वक मार डाल इंद्रियाड़ी पराड़ियाह इंद्रियभ्य परम मन मन तस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे पर तस्तु स पर इंद्रियाड़ी पराड़ी आहु इंद्रिय भरम मनः मन तू परा बुद्धि यह बुद्धि परतू सह अन शब्दार्थ इंद्रियाड़ी इंद्रियों को स्थल शरीर से पराड़ी पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म आहू कहते है इन इंद्रियों से परम पर मन मन है मन सह मन से तू भी परा पर बुद्धि बुद्धि है तू और यह जो बुद्धे बुद्धि से भी परत अत्यंत पर है सह वह आत्मा है एवं बुद्धे पर अम्बुद्धवा संतभ्या जही शत्रु महाबा काम दुरासदम परेद एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मा आत्मना जही शत्रु महाबा काम दुरासद अन्वय शुद्धा एवं इस प्रकार बुद्धे बुद्धि से परम पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और आत्मना बुद्धि बुद्धवा द्वारा आत्मान मन को संस्तभ्य के महा भाहु। महा भाहु दुरासद दुर्ज शत्रु शत्रु जही तत्ति श्रीमद्भगवद्गी उपनिष्त्सु ब्रह्म विद्याजुन संवाद कर्मयोग